कुछ अंशों को दोबारा देखेंगे, कुछ के अंशों को दोबारा देखो अयम का मंत्र ज्योतिर्ष दर्शनाथ इस प्रकार भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात है कौन व्याख्यात है यह मंत्र ज्योतिष इस सूत्र में भाष्य भाष्य के, के इस प्रकार भाष्य के द्वारा व्याख्यात है इस प्रकार आ, कैसे देखो सर्व तेज साम छाद कम सर्वतेज साम कारणभूतम या सर्व तेज साम अनुग्रह कम तीन बात वही ना अंगुष्ठ प्रमित से कर रहे अंगुष मात्र परिमाण वाले परमात्मा की ज्योति या अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विग्रह से युक्त परमात्मा की ज्योति ज्योति मतलब प्रकाश कांति है ना अंगूठ मात परिमाण वाले परमात्मा की जो कांति दिखाई देती है परमात्मा का जो प्रकाश दिखाई देता है तो अब भी देखना अंगूठ परिमाण वाले परमात्मा की ज्योति ज्योति के क्या है कैसी है सर्व तेज शाम छादकम सर्व तेज शाम छादक करते हैं अभिभावक सभी तेज सभी प्रकार के तेज को अभिभूत करने वाली कौन ज्योति ज्योति और सर तेज साम कारण गौतम सभी प्रकार के तेज का कारण कौन ज्योति वही ज्योति है क्या सर तेज साम अनुग्रह सभी प्रकार सभी तेज का अनुग्रह कौन ज्योति इतना ध्यान रखेंगे ना अब जो है कि सब आप आगे फिर इसके सहारे चलिए इति व्यासारी विव्रतम तक तो हो जाएगा ना अच्छा और ये देखो अनुग्राहक में उन्होंने क्या प्रमाण दिया था यस आदित्य भ्रामी आदित्य जिसके प्रकाश का उपयोग करके प्रकाशित होता है, है? आदित्य जिसके प्रकाश को लेकर प्रकाशित होता है संख्या तो कोई नहीं दी है ना नहीं दी हैदी दीप्ति साक्षात्कार संभवी हाँ ये देखना तदीय दीप्ति मतलब परमात्मा की दीप्ति का जो ज्योति समय ज्योतिर्दृष्य थे की परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य तेजो का अभिभूत होना अन्य तेजों का तो सूर्य का, का चंद्र के तारक का और विद्युत के तेज का, अग्नि के तेज का होना कि परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार ज्योतियों का अभिभूत होना ये प्रथम ये मतलब पूर्वार्ध का अर्थ है हाँ पूर्वार्ध का अर्थ है प्रथमार्ध का अर्थ है प्रथम उसका अर्थ है तो ये बताइए की अन ये ये देखना अन्य तेज अभिभूत हो जाते हैं ना बताया परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य तेज अभिभूत हो जाते हैं तो अन्य तेजों को अभिभूत करने वाला कौन हुआ ज्योति अन्य तेजों का अभिभावक ज्योति हो गई न? आगे देखिए तेजोन्तर उत्पत्तो अन्य तेज की उत्पत्ति में अन्य तेज की उत्पत्ति पत्ति पत्ति में उसके उपादान द्रव्य अन्य लेना सूर्या जी के सूर्यादी तेज सूर्यादि के तेज की उत्पत्ति में सूर्यादि के तेज का उपादान तद उपादान मतलब उस तेज का उपादान द्रव्य कौन है सूर्य के तेज की उत्पत्ति होगी तो सूर्य के तेज का उपादान कौन हुआ? सूर्य सूर्य है ना तो अन्य तेज की उत्पत्ति में सूर्यादि के तेज का उपादान द्रव्य कौन होगा सूर्यादय तो सूर्यादि द्रव्य सूर्यादय द्रव्य होगा ना तो सूर्यादय का अनुग्राहक सूर्यादी का अनुग्राहक तो अब ध्यान देना सूर्यादी का अनुग्राहक इस पर थोड़ा विचार करो अनुग्रह का कर निमित्त अनुग्राहमित है ना ध्यान देंगे कि पहले जो भाष में व्याख्यान किया था सव तेर शाम छादकम ये तो पूर्वार्थ कार्त हो गया ना और फिर क्या था तो सर्व सम शाम कारणभूतम जो कारणभूत है ना तो कारणभूत से यहाँ पर क्या लेना है निमित्त कारणभूत से क्या लेना है निमित्त लेना है बताइए ही में और निमित्त कारण रूप से लेना निमित्त तो निमित रूप है अनुग्रह रूप है, रूप है? तो ये बताइए कि अनुग्रह रूप कारण क्या होगा ज्योति होगी कि परमात्मा होगा प्रसंगानुसार ज्योति होगी ना तो यहाँ भी अनुग्रह किसको कहना पड़ेगा परमात्मा की ज्योति को परमात्मा की कान्ति को कहना पड़ेगा अब आप ऐसा समझो घट का उत्पादन कारण क्या है मृत्यु है ठीक है ना अब घट बिना पानी मिलाए बनेगा मिट्टी में नहीं। तो घट का निमित्त कारण पानी भी हो गया है और घट को बना करके कच्चे घट को बनाकर धूप में रख के सुखाते है न तो आतक भी क्या हो गया निमित्त कारण हो गया और घट को फिर अग्नि में पकाते हैं ना तो वहां पर अग्नि भी अग्नि संयोग भी ये सब क्या हो गया उसके अग्नि निमित्त हो गया बताती सुन में घट का निमित्त कारण क्या क्या हो गया जल हो गया आतफ हो गया और अग्नि भी हो गई अग्नि उपाधान हो गई ना मिट्टी जाओ अभी वहाँ मच जाइये परमात्मा मच जायेगी दृष्टान्त को देखना की घटका उपादान मिट्टी होने पर भी घट के निमित्त कारण मिट्टी आतफ और अग्नि ये सभी क्या है घट निमित्त कारण बताती इस मुझे तो वैसे ही यहाँ पर जो रूप निमित्त है ना सूर्य का अनुग्रह रूप निमित्त क्या बनेगा परमात्मा का तेज बनेगा सूर्य का रूप निमित्त क्या बनेगा परमात्मा परमात्मा का तेज बनेगा हाँ निमित्त हा, निमित है अनुग्राह एक तो मिनट ऊपर तीन अलग दी है ना ध्यान देंगे कि बीच मध्य में जो कारण आया है ना वो कारण भी रूप है वो कारण भी क्या है अनुग्राक अनुग्राक रूप है और बाद वाले अनुग्रह को थोड़ा रुक रुकते देखेंगे तीन पर वहाँ पर था नाम फैला और दूसरा कारण सबते कारणमूतम तो यहाँ पर कारण है आप कारण का मतलब है यहाँ पर अनुग्राह अनुग्राह से लिखिया लेना यहाँ पर निमित्त मतलब यहाँ पर कारण से जो कारण कहा है ना तो कारण से लेना निमित्त कारण कारण से लेना निमित्त कारण और निमित्त कारण कारण अनुग्रह तो उपादान द्रव्य कौन किसको बताया पे सूर्य को और सूर्य का अनुग्रह अनुग्राहन है परमात्मा का ज्योति सूर्य का अनुग्रह कौन है परमात्मा की ज्योति क्योंकि तमेव भ अनुघात है ना कि परमात्मा के प्रकाशित होने के पश्चात ही सब प्रकाशित होते हैं तो कार्य कारण बताया ना तो पहले क्या हो जाएगा परमात्मा का प्रकाश और बाद में क्या होगा सूर्या जी का प्रकाश पहले परमात्मा का तो प्रकाश फिर क्या होगा सूर्य सूर्य का प्रकाश होगा इसलिए उपादान द्रव्य सूर्य का अनुग्रह किसको कहा गया यहाँ परमात्मा के द्वज को परमात्मा की ज्योति को अनुग्रह कहा गया परमात्मा ने उपादान को उत्पन्न किया ये बात ठीक है ये बात ठीक है लेकिन उसके जो ज्योति का प्रकाश का उपाधान यहाँ पर किसको निमित्त किसको मान रहे हैं परमात्मा से तेज को ज्योति को अन्य तेज की उत्पत्ति में उसके उपादान द्रव्य का अनुग्राहन हो गया तेज तो अनुग्राह का निमित्त तो किसका होगा परमात्मा की ज्योति का ये तृतीय हो गया अब यहाँ पर ये, का, ये कारण भूतम से क्या लिया है कारण से लिया है निमित्त कारण और किम रूप है वो अनुग्राह है तो अनुग्राह का तुरुप निमित हो जाएगा परमात्मा की ज्योति का अब तीसरा वहां पर क्या था अनुग्रह कम अनुग्रह कम था ना तो अनुग्रह को देखना चाक्षु रश्मि अनुग्रह देखिए विषय विषय का को प्रकाशित करने के लिए चक्षु की विषय रश्मिया जब चक्षु इंद्री संयोग कहते हैं चक्षु का विषय के साथ संयोग कहा जाता है तो चक्षु का विषय के साथ संयोग कैसे होता है रश्मि हाँ मतलब क्या है की विषय के प्रकाश विषय को प्रकाश करने के लिए चक्षु की रश्मिया विषय में जाकर विषय के पास जाकर विषय से संबंधित हो जाती हैं तो अब चक्षु की रश्मिया विषय का प्रकाश करती हैं ना विषय के प्रकाश में सहयोगी कौन होती है चक्षु की रश्मिया तो अब देखना यदि सूर्य और चंद्र ना हो सूर्य और चंद्र या कहे सूर्य और चंद्र का प्रकाश ना हो तो चक्षु की रश्मिया वहां पर अनुग्राहक हो पाएंगी नहीं समझे जब चक्षु की रश्मिया विषय से संबंधित होती है तब तो विषय का प्रकाश होता है, है? और जब चक्षु की रश्मिया विषय से कब संबंधित होती हैं? सूर्य और चंद्रमा के होने पर जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश ना हो तो चक्षु की रश्मिया वैसा कर पाएंगी नहीं करवाएंगे। पाएंगे तो अभी चक्षु की रश्मियों का अनुग्रहात्मक सहायक कौन हो गया सहयोगी बन गया ना तो चक्षु मतलब विषय का को प्रकाशित करने के लिए चक्षु की रश्मियों का अनुग्रह कौन है चंद्रमा और सूर्य तो लगाइए चक्षु की रश्मियों के अनुग्रह के चंद्रमा और सूर्य आदि के समान अनुग्रह आया <Luis> चंद्रमा और सूर्य आदि के समान उत्पन्न उत्पन्न से जैसा आपकी उत्पन्न होने वाले तेज का भी उत्पन्न होने वाला तेज कौन सूर्यादि का उत्पन्न होने वाले तेज का भी स्वासबंध कल से किसको बताया था तेज को ही तेज को ही कि तेज के साथ परमात्मा का संबंध होने से तेज के साथ परमात्मा का और तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला सामर्थ आधायक अर्थ है कि सामर्थ प्रदान करने वाला अभी अच्छा तो क्या बोलो उत्पन्न होने वाले तेज को देखो स्वाद पहले मतलब दोनों से किसी एक को लेना है मतलब जो स्वापद का प्रयोग दो बार हुआ है ना तो एक ही अर्थ को मतलब एक ही वस्तु को दोनों बार लेना चाहिए अब ये ध्यान रखिए इस बात का मतलब अपने कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला किसको कार्य करने का हाँ तेज को है ना मतलब वही सूर्य आदि के तेज को तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला लगाओ देखता हूं चक्षु की रश्मियों के अनुग्राहक चंद्रमा और आत आदि के समान उत्पन्न होने वाले तेज को उत्पन्न होने वाले तेज को तेज के साथ संबंध होने से तेज के साथ संबंध किसका है परमात्मा का तो तेज के साथ संबंध होने से तेज के साथ संबंध होने से तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला परमात्मा है तो सामर्थ्य प्रदत्त रूप अनुग्रह सामर्थ्य प्रदान करने वाला परमात्मा प्र, हुआ ना तो सामर्थ्य प्रदत्त तो किस में जाएगा परमात्मा में और तो सामर्थ्य प्रदत्त रूप अनुग्रह अनुग्राह तो किसका होगा परमात्मा का, हो का। अभी यही लग रहा है ना आपको लेकिन आप कह सकते हैं की ये भी उसमें ज्योति में ही जाना चाहिए किसमें जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में क्या बताया था ये, ये तो अनुग्राह चंद्रमा चंद्र और रातवादी के समान तो कह सकते हैं चंद्र और आतावादी के प्रकाश के समान प्रकाश का आपको अध्ययन करना पड़ेगा चक्षु की रश्मियों के अनुग्रह अनुग्राह चंद्रमा और आतावादी के प्रकाश के समान उत्पन्न होने वाले सूर्यादि के तेज का उत्पन्न होने वाले सूर्यादी के तेज का।, का अपने संबंध अपने संबंध से अपने तो फिर ऐसा, तो ऐसा करेंगे कि जब स्वास्थ्य संबंध है मतलब परमात्मा के साथ संबंध होने से किसका सूर्यादी का तेज का तो जब परमात्मा के साथ तो संबंध है ना तो परमात्मा के द्वारा परमात्मा के तेज के साथ भी संबंध हो जाएगा ऐसा परम्परा संबंध तो मान सकते है नही बात करिए मतलब तेज का परमात्मा के साथ संबंध है तो मतलब उत्पन्न होने वाले तेज का परमात्मा के साथ संबंध है तो उत्पन्न होने वाले तेज का परमात्मा के तो वही लगाना फिर कि मतलब परमात्मा के तेज के साथ संबंध होने से स्वास्थ्य परमात्मा के स्वास्थ्य क्या उत्पन्न होने वाला तेज उत्पन्न होने वाले तेज का उत्पन्न होने वाले तेज का परमात्मा के तेज के साथ संबंध होने से और कैसे परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले तेज का परमात्मा के तेज के साथ संबंध होने से उत्पन्न होने वाले तेज को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला उत्पन्न होने तेज को सामर्थ्य प्रदान करने वाला कौन हो गया परमात्मा का तेज कौन हो गया परमात्मा का ये ये ये और कैसे परमात्मा के द्वारा कैसे हो जाएगा परमात्मा के ये ध्यान देना की सामर्थ प्रदान करने वाला हो गया परमात्मा का तेज तो सामर्थ्य प्रदत्त किसका होगा परमात्मा के तेज का तो सामर्थ्य प्रदत्त रूप अनुग्राह किसका होगा परमात्मा के तेज का ते। कैसे तेज का कैसे तो हुआ तो परमात्मा द्वारा समझना ऐसा चतुर्थ पाद का अर्थ चतुर्थ पाद का अर्थ है इत्यपि अर्था की या अर्थ भी वहां ही देखना चाहिए कहा सुतकष्ट में कहा देखना चाहिए सुप्त कष्ट में देखना चाहिए चलो फिर आप कहते हो तो किए हैं आगे भी तो सब कुछ जो है ना परमात्मा की ज्योति को कहा गया है देखो यहाँ पर क्या बताया गया अर्थ कैसा किया गया तत्व का मतलब हुआ कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर परमात्मा के प्रकाशित होने पर मतलब हजारों सूर्यों के समान दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा के प्रकाशित होने का। ये प्रकाश किसका है परमात्मा के विग्रह का ना हाँ दिव्य मंगल विग्रह मतलब हजारों सूर्य के समान दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का प्रकाश होने पर यह करते हैं सूर्य प्रकाशित नहीं होते हैं चंद्र अवतारक प्रकाशित नहीं होते हैं या विद्युत प्रकाशित नहीं होती है तो अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है यही है ना अर्थ अब ध्यान देना शंकर वास्तव में इसका ऐसा किया है की कि यहाँ प्रकाश पे क्या लिया है आत्मा का स्वरूप प्रकाश आत्मा का स्वरूप मतलब जो ज्ञान अर्थ होता है ना आत्मा प्रकाश स्वरूप है मतलब ज्ञान स्वरूप है तो अब देखना तो वहां पर सत्यार्थ है की परमात्मा के विषय में परमात्मा के परमात्मा के विषय में सूर्य प्रकाश नहीं करता चंद्र और तारे प्रकाश नहीं करते आत्मा के विषय में सूर्य प्रकाश नहीं, नहीं करता आत्म विषयक सूर्य प्रकाश नहीं करता है आत्म आत्मविशयक सूर्य प्रकाश नहीं करता है मतलब सूर्य आत्मा का प्रकाश नहीं करता है देख कही नहीं है सुनो पहले आगे की पंक्ति आ रही है ना तो आगे के पंक्ति को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो तत्व क्या शांकर वास्तव में है समझना कि आत्म विषय के आत्मा के विषय में आत्मा के विषय में, में सूर्य प्रकाश नहीं करता चंद्र और तारक प्रकाश नहीं करते आत्मा के विषय में सूर्य प्रकाश नहीं करता मतलब सूर्य आत्मा का प्रकाश नहीं करता सूर्य आत्मा को प्रकाश नहीं करता मतलब सूर्य आत्मा का ज्ञान नहीं करता सूर्य आत्मा का ज्ञान नहीं करता और चंद्र तारक आत्मा का सूर्य के पेड़ की आवश्यकता नहीं है आत्मा ज्ञान में सकता नहीं नहीं नहीं एक मिनट आप ऐसा समझो संक्षेप में संक्षेप ऐसा समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ फिर ऐसा देखो यथ साक्षात अपरोक्षात्रोक्षार्थ करते अपरोक्ष जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है जो साक्षात अपरोक्ष क्या है अब देख ना ये में भी अपरोक्ष है अपरोक्ष का मतलब असत्यक्ष ये वस्तुएं भी कैसे अपरोक्ष है पर ये इंद्री द्वारा अपरोक्ष हो रही है अथवा साक्षात अपरो द्वारा, इं? तो द्वारा अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्ष है ना पता ही समझिए अपरोक्ष ये भी वस्तुए है पर कैसे साक्षात तो नहीं है ना साक्षात मतलब बिना माध्यम के जो अपरोक्ष होगा बिना माध्यम के जो अपरोक्ष होगा पता ही समझ में तो पर जो परमात्मा अपना स्वरूप है अपना स्वरूप होने के कारण उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है स्वयं प्रकाश है न स्वयं प्रकाश उसको मन से मन के बिना ही जानते तो हैं स्वयं प्रकाश को मन के बिना ही जानते हैं परमात्मा अपना स्वरूप होने स्वरूप होने के कारण अपरोक्ष है नहीं परमात्मा स्वरूप भी अपरोक्ष है और तो कैसे अपरोक्ष है साक्षात मतलब बिना किसी माध्यम के माध्यम के बिना क्यों क्योंकि अपना वो स्वरूप ही है स्वयं प्रकाश तो साक्षात अप्रोक्ष कौन हो गया अपना स्वरूप वो है अब साक्षात अपरोक्ष कौन सी वस्तु हो सकती है जो ज्ञान होगी कौन होगी ज्ञान क्यों ज्ञान होगी क्योंकि हर देखेंगे आत्मा ज्ञान स्वरूप है आत्मा कैसा है और इस और आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है और ज्ञान स्वरूप वस्तु स्वयं प्रकाश होती है आत्मा से भिन्न अन्य जो वस्तु में जड़ है तो उनका प्रकाश किसके द्वारा होता है, है? ज्ञान के द्वारा है ना आत्मा से आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश है आत्मा से जो जड़ वस्तु में है, उनका प्रकाश किसके द्वारा होता है, उनको करता है तो ज्ञान ही प्रकाशित करता, है, तो कैसे प्रका, तो करता है, तो की है और जो अपना स्वरूप ही आत्मा है तो वो स्वयं प्रकाश है और कैसे साक्षात कैसे वो साक्षात आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो साक्षात कैसा है बढ़िया है की जो साक्षात्म मतलब बिना माध्यम के साक्षात जो अपरोक्ष है वो आत्मा है उसको जानने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है सभी प्रकार से अब ध्यान देना बात तो बहुत बढ़िया है अंतर्मुखता के लिए बहुत अच्छा है सब यह अब देखना ये और देखिए उसके लिए, लिए साधन तो, तो बात करते हो आत्मा को जानने के लिए जो बाहर प्रकाश तो है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा पर दिवाली में अंबन है, तो अंग सोनने के लिए तो साधन तो करनी पड़ेगी उसके बाद तो उसके लिए कोई साधन नहीं है नहीं मतलब ये है कि जो साक्षातरो न समझ गए ना अक्चुअली घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान दंड ज्ञान इस प्रकार जो विविध ज्ञान होते रहते हैं ना देखो घट ज्ञान फट ज्ञान दंड ज्ञान मठ ज्ञान जो ज्ञान होते रहते हैं इनमें सब में अंगत कौन सब में कौन लगा हुआ है ज्ञान कौन लगा हुआ है घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान तो अनुगत कौन है ज्ञान और व्यापृत कौन है परस्पर में भिन्न भिन्न कौन है घट पटा घट ज्ञान पट ज्ञान दंड ज्ञान सब में अनुगत कौन है ज्ञान और व्यापृत कौन है ये सब व्यापृत है तो ध्यान देना जो अनुगत सब में है वही क्या है कि सब में अनुगत जो है वही सब का प्रकाशक ज्ञान रूप आत्मा है सब में जो अनुगत है वो क्या है ज्ञान और ज्ञान क्या है आत्मा का स्वरूप ही है तो सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञानी है और जो व्यावृत हैं ये सब क्या है उसी आत्मा में कल्पित हैं अध्यस्त तो है ये कवि रहते कभी नहीं रहते तो ये कल्पित हैं अध्यस्त है और सबको प्रकाशित करने वाला कौन है ज्ञान है जितने भी चाहे घट ज्ञान नो पट ज्ञान हो, हो दंड ज्ञान हो तो ये सब प्रकाशक कौन है अपना आत्मरूप ज्ञान प्रकाशक है उनके यहाँ प्रकाशक कौन है आत्मा का स्वरूप भूत ज्ञान सबको प्रकाशक है ऐसा यही है स्वरूपूत ज्ञान ही सबका प्रकाश करता है संक्रमण में तो कहने का मतलब है ऐसा है कि अब देखना तो जो घट ज्ञान पट ज्ञान ये सभी अध्यस्थ वस्तु में है ना जगत कैसा है अध्यस्थ है प्रपंच अध्यस्थ है तो अध्यस्थ प्रपंच का जो ज्ञान है अध्यस्थ प्रपंच का जो ज्ञान है तो वो देखिएगा ये स्वरूप भूत ज्ञान से अलग है क्या ज्ञानी तो प्रपंच का प्रकाशक बन रहा है नहीं समझे क्या है सबका प्रकाशक है तो प्रपंच का प्रकाशक कौन है ज्ञानी है, तो आप जो ऐसा समझेंगे कि जो ये प्रपंच का ज्ञान जो है वो स्वरूप ज्ञानी है या उससे अलग है अलग तो नहीं है ना यही अब इसको समझ गया अब ये भमकी लग जाएगी आपको तो शंकरवास ने बताया है कि मतलब की आत्म आत्म प्रकाश नहीं करते सूर्य आत्मा का प्रकाश नहीं करता सूर्य आत्मा को नहीं जानता ये मतलब है चंद्र आत्मा को नहीं जानता सूर्यादि प्रकाश नहीं करते बल्कि आत्मा ही सूर्यादि का प्रकाश करती ऐसा है ऐसा वहां पर इसको भी लगाइए नहीं नहीं तत्व तो बहुत है प्रकाशित प्रकाशित करता करता है जान को करता। हाँ। तो जान को नहीं तो तो को कौन करता प्रकाशित करने वाला मानता है घट ज्ञान नहीं प्रकाशित करता है घट ज्ञान घटता है कैसे घट ज्ञान को प्रकाशित नहीं नो जड़ प्रकाशित नहीं कर सकता है जड़ प्रकाशित नहीं कर सकता क्यों सूक्ष्म भी तो सूक्ष्म भी तो बहुत ही है उनके अंदर के आत्मा अच्छा हाँ उनको प्रकाशित कर रही है आत्मा तो सबका एक ही है ना आप सूर्यचंद्र को जानते कि नहीं जानते तो जो, जो सब जानते हैं तो क्या अपना ज्ञानी तो स्वरूप बहुत ज्ञानी को तो प्रकाशित कर रहा है ऐसा मतलब है सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु समझने के लिए बहुत अच्छा है ये बात नहीं है फिल्म अच्छी बातें है अच्छी सरल अच्छा भी है अच्छा भी है ये बात नहीं है सूक्ष्मता भी और जानने के लिए बहुत अच्छा है सब ये भी नहीं, नहीं है, तो अधिष्ठान तो ये जानते हैं ना कि शांकर मत में ब्रह्म सबका का अधिष्ठान है जैसे ऐसा समझो अधिष्ठान की जैसे रज्जू रज्जु को अज्ञान से रज्जु का जब ज्ञान नहीं होता है ना तब तो कभी वो सर्प रूप से भाजती है कभी डंड रूप से कभी जलधारा रूप से कभी भू रेखा रूप से कौन भाजती है रज्जु विविध रूपों में भाजती है जब रज्जु का ज्ञान नहीं होता है तो जिन जिन रूपों में भाषती है वो रूप वास्तविक है क्या नहीं तो वो कल्पित हैं कल्पित का मतलब अध्णते, वो वस्तुएं हैं और सब इन सबकी प्रतीमें होती है में तो रज्जु क्या होगी अधिष्ठान तो जैसे रज्जु में सर्व आदि कल्पित हैं वैसे ही ब्रह्म में जगत कल्पित है ब्रम में जगत कल्पित है जगत सत्य नहीं है अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है लगाइए अच्छा है अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ध्यान देना अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान वाला जैसे घट जो जगत का ज्ञान है ना तो जगत जो है अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान से युक्त है या रहित है जैसे जो घट ज्ञान पट ज्ञान जगत ज्ञान हुए तो ये जो जगत जो ज्ञान से युक्त हुआ जगत जो ज्ञान से युक्त हुआ जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान तो जगत के साथ ज्ञान लगा हुआ है ना तो जगत जो ज्ञान से युक्त है वो अधिष्ठान ज्ञान से युक्त है या अन्य किसी ज्ञान से युक्त है अतिरिक्त ज्ञान वाला प्रपंच है तो अधिष्ठान ब्रह्म, ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान वाला तो नहीं है ना तो अतिरिक्त ज्ञान से शून्य है कौन अध्यक्ष प्रपंच प्रपंच जगत अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से शून्य कौन है अध्यक्ष प्रपंच तो रूप ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान शून्य तो किसका होगा प्रपंच का अधिष्ठान ब्रम रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से रही है अतिरिक्त ज्ञान से नहीं मतलब अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान वाला ही है अधिष्ठान ब्रम रूप ज्ञान वाला ही अधिष्ठान ब्रम रूप ज्ञान उसका प्रकाशक है तो अधिष्ठान ब्रम रूप ज्ञान से युक्त ही है वो अवतरिक्त ज्ञान से शून्य है कि अधिष्ठान ब्रह्म रूप भान से अतिरिक्त अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से शून्य अध्यक्ष प्रपंच है या अध्यक्ष प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म रूप ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान नहीं तत्व तृतीय पाद का अर्थ तृतीय पाद का किस कौन सा तृतीय पाद भानतम सर्वम तो ये उसका अर्थ है उसके प्रकाशित होने से ये प्रकाशित होता है उसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होते हैं इसका क्या मतलब हो गया ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से रहित है वो ब्रह्म रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से मतलब ब्रह्म रूप ज्ञान वाले ही सब हैं अब देखना ऐसा जो दूसरे कहते हैं तो यहाँ पर भाषाकार बताते हैं तद अयुक्त हुआ अनुचित है कथन क्यों अनुचित है युक्ति देखना तद अयुक्त हुआ अनुचित है क्यों अनुचित है ही कर्थ क्योंकि तथा वैसा होने पर भांतम यहाँ क्या है कि भादी तो धातु है और यहाँ पर कर्ता अर्थ में शत्री प्रत्यय हो गया है किस किसूक्ष हुआ लटा शत्र से वो प्रसाद अच्छा कि क्योंकि वैसा होने पर भांतम यहाँ पर कर्ता अर्थ वाले शत्री प्रत्यय का कर्ता अर्थ वाले शत्री प्रत्यय का देखो एक वाक्य है शिष्य ज्ञानम प्रकाश शिष्य ज्ञानम इसका क्या मतलब होता है शिष्य ज्ञानम ज्ञाते शिष्य का ज्ञान प्रकाशित होता है शिष्य का ज्ञान ज्ञात होता है तो शिष्य से ज्ञानम और प्रकाशित है तो ज्ञान और प्रकाश यहाँ पर एक अर्थ में है या भिन्न अर्थ में है ज्ञात कौन होता है ज्ञात। तो जो ज्ञात कौन होता है ज्ञान अलग तो कुछ नहीं ज्ञात होता है तो यहाँ पर एक एक ही अर्थ को तो दोनों कह रहे हैं ना? एक ही अर्थ को कह रहे हैं शिष्य ज्ञानम प्रकाशित है शिष्य का ज्ञान प्रकाशित होता है प्रकाशित कौन होता है ज्ञान हाँ तो एक ही अर्थ को कह रहे हैं प्रकाशित्व तो या ज्ञातत्व तो ज्ञान का ही धर्म है अलग नहीं है है ना ऐसा अलग का धर्म नहीं है शिष्य का ज्ञान प्रकाशित होता है इसके समान अभेद होने पर भी जैसे शिष्य ज्ञान प्रकाशित यहाँ अभेद हो गया ना तो जब वो मानते हैं कि अधिष्ठान रूप ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान से रहित प्रपंच है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्म का ज्ञान और सूर्या मतलब क्या है कि सूर्यादि का जो ज्ञान है वो ब्रह्म का ज्ञान ही है कि अलग है ब्रह्म का ज्ञान मतलब स्वरूप ज्ञान ब्रह्म का मतलब मतलब क्या है कि उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर या परमात्मा के होने पर, तो परमा पर, तो ना लगाइए इसके समान अभेद होने पर भी किसमें अभेद मतलब अधिष्ठान ब्रह्मरूप ज्ञान का और प्रपंच के ज्ञान का अभेद लगाइए कि शिष्य ज्ञान प्रकाशित इसके समान कथन किसी भी प्रकार अभेद होने पर भी किसी प्रकार भी अभेद किसी भी प्रकार अभेद संभव होने पर भी किसी भी प्रकार एक अन्वयक अर्थ कथनचित की बात कर लो किसी भी प्रकार अभेद संभव होने पर भी लग गया अभेद हो जाएगा ना अनुभात इत्यस शब्द सहयोगाद की अनुभात इस शब्द का योग नहीं होता है अनुभात इस शब्द का योग मतलब यहाँ तो आप क्या है कि ऐसा कर सकते तमय भान तम उसके प्रकाशित होने पर मतलब पर, तो परमात्मा के क्या है की ज्ञान रूप परमात्मा के प्रकाशित होने पर तो ज्ञान रूप परमात्मा का प्रकाश और उसका प्रकाश किसका सूर्या जी का प्रकाश नहीं ज्ञान रूप परमात्मा के प्रकाशित होने पर सुनो क्या ज्ञान रूप परमात्मा के मतलब प्रकाश रूप परमात्मा के प्रकाशित होने पर प्रकाश रूप परमात्मा के तो प्रकाश और प्रकाशित एक ही अर्थ को कह रहा है प्रकाश रूप परमात्मा के तो चलो यहाँ वेद तो मान सकते हैं ना मान सकते हैं ना अच्छा चलिए किंतु अनुभात इस शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है क्यों ध्यान ऐसा ध्यान देना कहते कि अनुवाती शब्द का यह का योग नहीं है मतलब अनुवाती शब्द की संगति नहीं होती है अनुवाती शब्द की संगति नहीं होती है क्यों इसको ऐसा समझो आप एक मिनट सुनो देवदत्त जाता है और यज्ञदत्त जाता है तो क्या कहा जाता है कि जाने वाले देवदत्त का यज्ञ दत्त अनुसरण करता है क्या जाने वाले देवदत्त का कह सकते है ना गच्छम हैं यज्ञ दत्ता अनुगछती गच्छम देव दत्तम यज्ञ दत्ता अनुगछती जाने वाले देवदत्त का अनुसरण या जाने वाले देवदत्त के पीछे कौन जाता है यज्ञ क्योंकि गमन क्रिया दोनों में एक है या अलग अलग है क्रियाएं दोनों की क्रिया दोनों की अपनी अपनी है ना hmm. अपनी अपनी तो गमन क्रिया क्रियाएं दोनों पास अपनी तो है अब ध्यान देना कि देवदत्त की गमन क्रिया सेवदत्तम यज्ञ दत्ता अनुगछती और देवदत्त की गमन क्रिया से अतिरिक्त गमन क्रिया यदि यज्ञ दत्त में न हो देवदत्त की तो गमन क्रिया है और इससे अतिरिक्त इसकी गमन क्रिया न हो तो ऐसा कहा जाएगा की hmm. हो, तो hmm. तो तो तो तो प्रकाशित होने पर सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं यह कैसे संभव होगा यदि अतिरिक्त प्रकाश हो तो कहते बनेगा अतिरिक्त प्रकाश है ही नहीं तो ये वाक्य नहीं बनेगा कहते कि कौन अनुघाती की परमात्मा के प्रकाशित होने के बाद प्रकाशित होने पर सूर्यादि सूर्य होते हैं ऐसा कहा जा रहा है ये अनुवाती नहीं बनेगा पहले तो लग जाएगा पहले से आगे देखो क्योंकि लगाइए कि अनुवादी शब्द का योग नहीं होता है ही करते क्योंकि देव गमन क्रिया व्यतिरिक्त पंक्ति लगाइए देव की गमन क्रिया से अतिरिक्त गमन क्रिया वाला यज्ञ दत्त पर अभी शून्य के बिना लगाइए जैसे मैं बोल रहा हूँ देवदत्त की गमन क्रिया से अतिरिक्त गमन क्रिया वाला यज्ञदत्त के होने पर क्या प्रयोग होगा गच्छन देवदत्तम यज्ञ दत्त हो जाएगा ना अब लगाइए दोबारा क्योंकि देवदत्त की गमन क्रिया से अतिरिक्त गमन क्रिया से शून्य यज्ञदत्त के होने पर किस तरीका से होने पर ये देवदत्त की गमन क्रिया से अतिरिक्त गमन क्रिया से रहित यज्ञ के होने पर जाने वाले देवदत्त का यज्ञ अनुसरण करता है नृष्ट चरा ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता है देखा जाता है क्या हाँ तो जब यदि वहां पर अलग उनका प्रकाश मतलब ब्रह्म के प्रकाश से अलग प्रकाश है ही नहीं सूर्य का तो अनुभा कैसे बनेगा अलग प्रकाश हो तो कहा जा सकता है इसके बाद वो प्रकाशित हो रहा है उसका प्रकाश ही नहीं तो कैसे कैसे बनेगा अब सुनू न नो दहनतम अयो दहाती अयो अनुदहा अब देखना जलाने वाली वन्ही को होने पर देखिए अयो समझते हैं लोहा अलो का क्या होता है लोहा अब लोहे को गर्म कर देते हैं ना तो फिर क्या प्रयोग होता है अयो रहा अयो लोहा जलाता है लोहा क्या जलाता है उसके अंदर जो अग्नि है वही जलाती है ना तो अब इसको फिर ऐसे लगाएंगे कि जलाने वाली वन्नी के पश्चात लोहा जलाता है क्या जलाने वाली वन्नी के पश्चात लोहा जलाता है ये ये जो है ना ननुपूर्व पक्षी कह रहा है कि जलाने वाली अग्नि के पश्चात लोहा जलाता है ऐसा प्रयोग देखा जाता है जबकि जलाने वाला तो अग्नि ही है ना तो प्रयोग तो देखा जाएगा तो इसी प्रकार से प्रकाश केवल परमात्मा का होने पर भी क्या प्रकाश केवल परमात्मा का है और सूर्य आदि का नहीं है फिर भी ऐसा क्या आ जाएगा कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर सूर्य आदि प्रकाशित होते जलाने मतलब ये है कि वन ये क्या मैंने बताया जलाने वाली उन्हें क्या किया था जलाने वाली वन्नी दणी के पश्चात अच्छा। लोहा जलाता है ऐसा प्रयोग देखा जाता है या शंका कार ने कहा सिद्धांति कहना ऐसा नहीं कहना क्यों दगृत्व करते दाहित्व दाकर्तृत्व अग्नि का है या तो अयस का है तो अयस् के प्रथक दाय कर्तृत्व का अभाव का निश्चय होता है ना अयस का क्या होता है लोहा अयस का अग्नि से अतिरिक्त दाय कर्तृत्व है क्या कि अयस का अग्नि से प्रथक के अभाव का निश्चय निश्चय करने करने वाले वाले को को में अग्नि का का है या अभाव है कि अग्नि के पृथक दाय कर्तृत्व के अभाव का निश्चय करने वाले को, को? तथ प्रतिपिपादया उसका प्रतिपादन करने की इच्छा से उसका प्रतिपादन करने की इच्छा से से वैसे प्रयोग का वैसे प्रयोग दृष्टि गोचर होंगे उसके नहीं होंगे क्योंकि अलग दाय कर ही नहीं का तो फिर कोई ऐसा प्रयोग करेगा कि जलाने वाली वन्नी के पश्चात लोहा जलाता ऐसा कोई बोलेगा बोली नहीं सकता है कोई क्योंकि उसका लोहे का यदि अलग दाय होता तो बोला जाता अलग दाय करतृत्व है ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं अलग लगाइए लोहे के पृथक दायकृत्व के अभाव का निश्चय करने वाले को वैसा प्रतिपादन करने की इच्छा से वैसे प्रयोग जैसा प्रयोग बोला ना ऊपर वह निमत वैसे प्रयोग का दृष्टत्व का अभाव है दृष्ट कर से देखे जाना तो वैसे प्रयोग दृष्ट होंगे तो वैसे प्रयोग के दृष्टत्व का अभाव होता है ऐसा नहीं कहना तो किसके लिए अभाव होता है जो पृथक द्व अभाव का निश्चय कर चुका है वैसा प्रयोग होता है क्या नहीं होगा तो कहते हैं कि ऐसा प्रयोग नहीं होता इसी प्रकार से, परमात्मा, प्रेत्रिक, प्रेत्रिक पर से परमात्मा के तेज से अतिरिक्त ते तेज का पर ज्ञान से किया परमात्मा के प्रकाश से अतिरिक्त किसी का प्रकाश जब नहीं है तो अनुभाती शब्द नहीं बन सकता है तो ये अनुभाती शब्द का कथन कब संभव है जब यहाँ पर ये प्रकाश से स्वरूप ज्ञान न लेकर के गीप्ति का प्रकाश लिया जाए किसका लिया जाए विग्रह मतलब का प्रकाश का का का प्रकाश प्रकाश कि कि पर पर है क्या मतलब से परमात्मा ज्ञान ना लेकर के लिया जाए मतलब यहाँ भाव मतलब प्रकाश से परमात्मा का स्वरूप भूत ज्ञान ना लेकर यदि विग्रह का प्रकाश लिया जाए तब अनुभा शब्द का अर्थ संगत होता है क्यूँकी प्रकाश जो है परमात्मा के विग्रह का है और सूर्यादि का भी प्रकाश है इतना जरूर है सूर्यादि के प्रकाश भौतिक है उनका अपराध है वह प्रकाश तो है तो जब मतलब प्रकाश पर से स्वरूप भूत ज्ञान को ना लेकर के विग्रह का प्रकाश लेते हैं तभी अर्थ सन्नत होता नहीं अनुवासी शब्द नहीं घटता है यहाँ समस्या आती है ऐसा कहना चाहते असुविधा हो तो पूछ लेना आगे चलते हैं यह हेतु है संप्रतिपन्न भावार दृष्टि स्वभावार्थ ननु अब देखना फिर पूर्व पक्षी आया पूर्व पक्षी कहता है आपने हमको दोष दिया हम आपके अर्थ पर भी दोष दे देंगे अभी कैसे तभी दीप्ति साक्षात्कार संभव है कि परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार संभव होने पर है परमात्मा की दीप्ति मतलब परमात्मा के श्री विग्रह की दीप्ति का साक्षात्कार संभव होने पर तेजो अंतराणाम जो अन्य तेज का अभिभूत होना अन्य तेजों का गुणisi. क्योंकि परमात्मा के स्त्री विग्रह की दीप्ति क्या है अन्य तेजों को अभिभूत कर देती है तो साक्षात्कार करने पर ही कोई तो भूत हो पाएगी तभी लगेगा भूत हो गई है ये परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार संभव होने पर अन्य पेटो का अभिभूत होना ऐसा भवत अभिमत अर्थ हो अभी ऐसा आपका अभिषर्थ भी उचित नहीं है आपका अभी भी उचित है? नहीं है। क्यों उचित नहीं है बताते हैं क्यों परमात्मा की दीप्ति अभिभावक है ना अभिभावक तो देखना क्योंकि सजाति संवलन अधीन क्योंकि सजाति के मिश्रण के अधीन सजाति के मिश्रण के सजाति के मिश्रण के अधीन है? कर कर क्या है अग्रहण अर्थ है सजाति के मिश्रण के अधीन अज्ञान रूप अभिभावक अज्ञान रूप ध्यान देना परमात्मा की दीप्ति को क्या मानते हैं अन्य तेजों का अभिभावक ए? परमात्मा के तेज को क्या मानते हैं अन्य तेज का कैसे की परमात्मा के दीप्ति का साक्षात्कार होने पर अन्न के अन्न का तेज क्या हो जाता है अभिभूत हो जाता है अन्न का तेज तो अभिभूत कार्य यहाँ पर क्या किया है कि अन्ने का मतलब अज्ञान, अज्ञान रूप अज्ञान रूप अज्ञान अज्ञान दोबारा लगाना सजाती के मिश्रण के अधीन अज्ञान रूप अभिभूत तो अज्ञान रूप ध्यान देना ऐसा देखिए जैसा देखना कि जब कुछ छूट गया लग रहा है कुछ छूट छूट गया मैंने, ना न यु दोबारा लगाओ ऐसा कहना यु उचित नहीं है क्योंकि तरी दीप्ति साक्षात्कार वी अब लगेगा ये छूट गया था कि परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार करने वाले मुक्तों को मुक्तों का भी परमात्मा की दीप्ति का कौन साक्षात्कार करते हैं कि परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार करने वाले मुक्तों को भी अन्य तेज का साक्षात्कार देखे जाने से जो परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं उनको सूर्य के तेज का साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है वही बताया कि परमात्मा की दीप्ति का साक्षात्कार करने वाले मुक्तों को भी अन्य तेज का साक्षात्कार देखे जाने से तो सजाति संवल संवलनाधीन सजाति कौन हो गया यहाँ पर ये अन्य तेज के सजाति कौन हो गया परमात्मा का श्री विग्रह का तेज और सजाति के मिश्रण के अधीन सजाति के मिश्रण के अधीन अज्ञान रूप अभिभव तो अज्ञान रूप अविभव होता है अन्य तेज का अन्य तेज का अज्ञान होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर अभिभूत करने वाले का हो गया कि मतलब ज्ञान भाव को करने वाला ज्ञाना भाव को करने वाला ध्यान दो जब ये कहते हैं कि परमात्मा का तेज सभी तेज का छादक है छाजक शब्द आय है ना मतलब परमात्मा का तेज अन्य तेजों का अभिभावक है अन्य तेजों का मतलब परमात्मा के तेज के सामने अन्य तेज ज्ञात नहीं होते हैं मतलब परमात्मा का तेज अन्य तेज के ज्ञान का प्रतिबंधक है परमात्मा का तेज अन्य तेज के ज्ञान का प्रतिबंधक है तो अन्य तेज ज्ञात होंगे क्या नहीं तो यहाँ पर ध्यान देना कि सजाती हो गया परमात्मा के तेज और सजाती के मिश्रण के अधीन अज्ञान रूप अभिभव हो रहा है वहां पर ध्यान में ना अन्य तेज का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अन्य तेज का अज्ञान रूप भू है क्या तो अन्य तेज का अज्ञान रूप का अभाव है कहने का मतलब ये हुआ कि तो अभिभावक शब्द आया उसका यही अर्थ हो जाएगा अच्छी ज्ञान अज्ञान मतलब क्या ज्ञाना भाव को करने वाला ज्ञाना भाव को मतलब परमात्मा का तेज सूर्यादी के तेज का अच्छादक है अर्थात परमात्मा का तेज सूर्यादी के तेज का अभिभावक है मतलब परमात्मा का तेज सूर्यादी के तेज के ज्ञाना को करने वाला है सूर्या जी के तेज के ज्ञान भाव को तब तो जब परमात्मा के दर्शन होंगे तब तो ये सब इन सबका ज्ञान नहीं होगा इन सबका ज्ञान नहीं होगा यही अर्थ हुआ ना लेकिन ये शंका कहता है कि मुक्तों को जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो उसमें सूर्या जी के तेज का भी तो उसको ज्ञान होता ही है उसका भी साक्षात्कार होता है तो फिर वहाँ पर अज्ञान रूप विभव कहाँ हुआ अज्ञान रूप विभोक मानते है ना तो ये अर्थ भी आपका भी गलत कोई उसका साक्षात्कार हुआ है बद्धों में अर्जुन आदि को उसका साक्षात्कार हुआ है तो बद्धों को नहीं होता है थोड़ा कह सकते हैं से बात बदल दी है दूसरी बात कहने लगे सिद्धांति मतलब बद्ध जीव वो है मुक्त विशेक नहीं है कि मुक्तों को परमात्मा ज्ञान होने पर सब कुछ होगा अच्छा देखो मतलब समस्या क्या हुई कि जब अभिभावक का अर्थ है की मतलब क्या आच्छादक के हाँ आच्छादक के मतलब ज्ञाना भाव को करने वाला ज्ञान अभाव को परमात्मा का तेज अच्छा सूर्यादि के तेज का आच्छादक दे के अभिभावक है मतलब परमात्मा का तेज सूर्यादि के तेज का आच्छादक के मतलब सूर्यादिज के तेज का एक ज्ञान के अभाव को करने वाला है तो परमात्मा का तेज इससे क्या होगा सूर्यादि का तेज नहीं होगा वो आच्छादित कर देगा मतलब उनका ज्ञान नहीं बोले देगा ज्ञाना भाव को करेगा ये समस्या होगा यदि ऐसा कर दे कि परमात्मा का तेज उनको फीका हाँ ये अभिभावक का ऐसा करने पर समस्या आ गई ये समस्या आ गई करने पर क्योंकि अभिभावक कर से क्या हो गया ज्ञाना भाव को करने वाला आच्छादित करने वाला मतलब ज्ञाना भाव को ज्ञाना भाव को करने वाला ये सोने से ये समस्या आ गई थी तो फिर क्या मानना पड़ा कि बद्ध जीव विषय है मुक्त विषय नहीं है हमारा ऐसा कहे अथवास कब परिगण्य माने कालिदास कवि का उल्लेख करने पर कालीस कवि का ऐसा कहते हैं ना एक नैसध्य महाकाव्य किसका लिखा है श्रीहस का उसकी प्रशस्ति में कहा जाता है उलिटे नैसद काव्यमा माघा क्वा भारवी उलिटे नैसद काव्य क्वा माघा क्वाभारवी की नैसद काव्य का उदय होने पर मार्ग और भारवी कहा मतलब किसी की कोई गिनती नहीं है सबसे अतिशाई नैसद महाकाव्य है नैस हाँ श्री हर्ष का रचना है बहुत बढ़िया महाकाव्य उसकी प्रशस्ति में कहा जाता अब पढ़ के देखो वो मुसलमान पढ़ के देखो सब बनाकर रोटी खाए तब पता खाएँ मिन्त क्या होती है कुकवि कभी जब काली सबसे अच्छे कवि है तो उनकी तुलना में अन्न को क्या कहेंगे अच्छा तू कभी कहेंगे कु कभी कहेंगे बस मतलब अन्न तो अन्न कभी कालिदास कवि का उल्लेख करने पर अन्य अकवि अन्न कुकवि कभी है कालिदास के आगे सुखी लग सकती तो हैं है माघ भारो माघ भारवी आदि कवि अकभी है ऐसा कह सकते है न माग भारो माग भारवी आदि कवि क्या है अकभी कु कभी नहीं अकभी है कुकभी ऐसी ले लेना माघ भारो आदि माघ भारवी आदि कुकभी से क्या लेंगे माग भारवी आदि और फिर वो कैसे अकबी है मतलब इनकी तुलना में अकभी है कोई व्यक्ति बहुत तेज चलता है उससे ज्यादा तेज चलने वाला मिल जाए तो क्या कहेंगे ये तो उसके सामने कुछ नहीं है तो वही अकभी हो गए दूसरे आ, सही हो से दूसरे लेखकों के नाम मिल लो वो अकभी है समान है के बाद पूर्ण ग्राम नहीं चाहिए पूर्ण विरा नहीं ना उसमें नहीं है हाँ, के आगे साथ है इसके समान है ब्री भाती के ये ध्यान देना की भाती ब्राह्मण परिगण्य माने कि प्रकाशमान ब्रह्म, मान मान ब्रह्म का उल्लेख करने पर प्रकाशमान ब्रह्म का उल्लेख करने पर हाँ आए I... प्रकाशमान ब्रह्म का उल्लेख करने पर सूर्यादि का तेज प्रकाशित नहीं होता सूर्यादि का तेज प्रकाशित नहीं होता प्रकाशमान तेज का उल्लेख करने पर सूर्यादी का तेज प्रकाशित नहीं होता बात में अन्य कवि कुकवि से दूसरे कवियों का नाम ले लो फिर वो अकबी हैं, अब हो जाएगा इनका समाधान इसके समाधान प्रकाश ये प्रकाशमान ब्रह्म का उल्लेख करने पर सूर्य या सूर्यादि का प्रकाश नहीं प्रकाशित होता है सूर्यादि का प्रकाश नहीं प्रकाशित होता है अतः इसलिए इसलिए वही इसलिए वही अतिभावरशाली ब्रह्म है मतलब वह अतिभावर मतलब इसलिए वह ब्रह्म ही अतिभावर रूप वाला है तद वा ब्रह्म ये ब्रह्म ही अतिभावर रूप वाला है कहते हैं ये पूर्वाध का अर्थ हो गया पूर्वार्ज का अर्थ यही है कि सबसे ज्यादा भास्वर रूप वाला है यही बताने में तात्पर्य है और वो अभिभावक अभिभावक है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं हुआ अभिभावक यदि है तो केवल बद्ध के विषय में अभिभावक कहेंगे तो केवल बद्ध के विषय में और सबको तो सब लिए बताने मितापर तो तो है अभिभावक सबके लिए बताने मास्पर नहीं क्यों नहीं, तो नहीं अर्थ है जब बद्ध को लेंगे तो अभिभावक है नहीं तो अति वास्व रूप वाला सबके लिए अर्थ है अब देखना तभी दीप्ति साक्षात्कार संभव है कि परमात्मा की दीप्टी का साक्षात्कार संभव होने पर तेजो अंतराणाम अभिभूत अन्य तेजों का अभिभूत होना अन्य तेजों का अभिभूत होना इस इस व्यासाज के वचन का भी यही तात्पर्य भी भी हो गया की उनकी दिप्ति का साक्षात्कार परमात्मा के श्री विग्रह की दिप्ति का साक्षात्कार होने पर श्री विग्रह के तेज का साक्षात्कार होने पर दिप्तिगर है तेज? परमात्मा के श्री विग्रह के तेज का साक्षात्कार होने पर तेजो अंतराणाम अन्य तेज कौन हुआ सूर्य आदि के अन्य तेज का अभिभूत हो अन्य तेज अभिभूत हो जाते हैं अन्य तेज कैसे हो जाते हैं अभिभूत हो जाते हैं तो इसका वही मतलब है हाँ वही समझ लेना है वही मतलब है कि इस यार का भी यही अर्थ है इमाम इमर्थम इस अर्थ को जी अन्य तेज अन्य ते, अन्य ते, तेज के स्वरूप की उत्पत्ति में अन्य तेज कौन हुआ सूर्या जी का तेज अन्य तेजों की स्वरूपता उत्पत्ति में और उनके कार्य करने में और उनके अन्य तेजों का कार्य क्या है प्रकाशित होना क्या कार्य है प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित होना हाँ, तो लगा ये। प्रकासित होना प्रकासित करना ये करना होना ये करना करना सब कार्य कार्य है है भी भी उसका कि इस अर्थ को ही तेजों की में और करने में परमात्मा के अनुग्रह की अपेक्षा का प्रदर्शक होने से अपेक्षे परमात्मा अनुग्रह की अपेक्षा का प्रदर्शक परमात्मा के अनुग्रह परमात्मा अनुग्रह की अपेक्षा का परमात्म अनुग्रह की अपेक्षा किसमें कि की परमात्मा के अनुग्रह की अपेक्षा का प्रदर्शक कौन होगा ये अर्थ प्रदर्शक होने से तमेव भार्थ ऐसी लगाओ में के जी के दैया कोई नहीं वापस शांति शांति कुछ आती है मतलब वाला बोला था भगवान नाम याद आ रहा है पूर्ण दम पूरा कर दिया कल होगी है परसों नहीं पढ़ना ना हां कल और सुनता